वेदांतसार अध्याय एक मंगलाचरण अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मान अखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्ध जो मन वाणी के अगोचर तथा सब जीवों की अंतरात्मा तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं ग्रंथ के निर्विघ्न पूर्ति रूप अपने अभीीष्ट कार्य की सिद्धि हेतु मैं उन्हीं अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म की शरण लेता हूँ अर्थत अद्वयानंद अतीतभानत गुरुन् आराध्य वेदांत सारम वक्षे यथाम जो नाम से अद्वयानंद और द्वैत बोध के परे जा चुके होने के कारण अर्थ से भी अद्वयानंद हैं उन गुरु की वंदना करके अब मैं अपनी समझ के अनुसार वेदांत का सार कहूँगा वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारण शारीरिक सूत्रादि च उपनिषद रूपी प्रमाण को वेदांत कहते हैं और उसके सहायक ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथ भी वेदांत कहलाते हैं अस्य वेदांत प्रकरण तदीय एव अनुबंध तद्वत्ता सिद्धे न ते पृथक आलोचनी प्रस्तुत पुस्तक के वेदांत के प्रकरण ग्रंथ होने के कारण उसी के अनुबंधों आकांक्षित संबंधों द्वारा इसकी भी अनुबंध सिद्धि हो जाती है अतः उन पर अलग से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है